ना दोबारा बोले बोलिएान समानधिकरण्य इसका क्या अर्थ है समानाधिकरण क्यूँकी समकरण्य हो जाएगा तो स्वयं आएगा तो अधिवृद्धि होगा स्व स्व समान समान प्रतियोगिता में अवच्छेद तत्व और संस्कार का लक्षण क्या होता गुना, संस्कार। हुआ था और वेग का लक्षण इत्यादि इत्यादि द्वितीय और स्थिति स्थापक का लक्षण जातिमान जाति जाति स्थिति स्थापक और भावना का लक्षण अच्छा यहाँ जो लक्षण में दिया स्थिति स्थापक का लक्षण में पृथ्वी मात्र समवेत संस्कारत्व व्याप्य जाति मै अत्र व्याप्यम नाम न्यून वृत्तिव तो यहाँ व्याप्यत्व का अर्थ कहेंगे न्यूनवृत्तित्व जो व्याप्य होगा वो सर्वदा न्यून होगा ऐसा कोई नियम नहीं है सम व्याप्य हो जाएगा तो न्यूनवृत्ति नहीं होगा अत्र व्याप्यतम नाम न्यूनवृत्तित्व और न्यूनवृत्तित्व क्या है इसका ये लक्षण कह दिया और स्थिति स्थापक रूप अन्यतरत्व आदाय रूप में अति हो जाती है स्थिति स्थापक रूप अन्यतरत्व ये क्या पदार्थ है अभाव पदार्थ तो ये जाति नहीं है अगर जाति नहीं कहेंगे तो पृथ्वी मात्र समवेत तो, संस्कारत्व न्यून वृत्ति ये धर्म ये ग्रहण हो जाएगा धर्मवत्वम ऐसा लक्षण हो जाएगा और स्थिति स्थापक रूप अन्यतरत्व ये धर्म ग्रहण हो जाएगा तो लक्षण जाएगा इसमें तो कहेंगे स्थिति स्थापक में तो जाएगा किन्तु रूप में भी चला जाएगा अति व्यक्ति होगा ये बात स्पष्ट है ना इसमें और कुछ अधिक विचार करना है स्थिति स्थापक रूप और अन्य अच्छा देखिए ठीक है, है दोबारा इसको विचार करते हैं स्थिति स्थापक का लक्षण कहता है कि संस्कार न्यून वृत्ति धर्मवत्वम ये स्थिति स्थापक का लक्षण हम कर रहे हैं अभी क्यों कर रहे हैं कहें के जाति पद हम नहीं कह रहे हैं जाति पद नहीं कहेंगे तो कोई धर्म को लेंगे तो धर्म को लेंगे तो संस्कारत्व तो व्याप्य धर्मवत्व ऐसा कह सकते थे तो आप संस्कारत्व तो न्यून वृत्ति क्यों कहे कहेंगे हम ठीक है हम कहेंगे की संस्कारत्व तो व्याप्य धर्म ऐसा कहने से हम स्थिति स्थापक वेग अन्यतरत्व धर्म को लेंगे स्थिति स्थापक वेग अन्यतरत्व धर्म संस्क तो ये संस्कारत्व तो का व्याप्य है स्थिति स्थापक वेग अन्योत्म ये स्थिति स्थापक वेग अन्य कहाँ कहाँ रहेगा वेग में रहेगा ये संस्कारत्व का व्याप्य हो गया कैसे व्याप्य हो गया संस्कारत्व तो ये हुआ तो इसलिए व्याप्य हो गया अभी स्थिति स्थापक वेग अन्युम धर्मवान कौन हो जाएगा और हो जाएंगे और ये दोनों पृथ्वी मात्र समवेत भी है तो वेग से केवल पृथ्वी वे लेंगे तो ये पृथ्वी मात्र समवेत भी हो गया तो लक्षण अभी पृथ्वी मात्र समवेत भी है और स्थिति संस्कारत्व व्याप्य तो धर्मवान भी है तो होने से दो आगे स्थिति स्थापक आया, स्थिति स्थापक हमारा लक्ष्य है किंतु वेग लक्ष्य नहीं है नहीं। उसमें गया लक्षण क्या दोष हो गया अतिव्याप्ति दोष होगा वेग अति व्याप्ति ये दोष होगा अगर पंक्ति इस प्रकार की होता तो स्थिति स्थापक वेग अन्य तरह तो मादाय वे गय बेग जाती थी इस प्रकार की अगर हम पंक्ति मिलता तो हमको स्पष्ट था तो किन्तु पंक्ति उस प्रकार के नहीं दे करके स्थिति स्थापक रूप अन्य तुम कह दिए जो कि संस्कारत्व का व्याप्य नहीं है तो नहीं है तो इस प्रकार के टीकाकार क्यों कह रहे हैं? संस्कार संस्कारत्व व्याप्य नहीं है कह देंगे ये हम पढ़ते है सब टीका क्यों बुद्धि वैशाल्थमरा बुद्धि धीरे धीरे विकास होना चाहिए तो इसलिए यहाँ कहते हैं अत्र व्याप्यम नाम न्यून तो न्यून वृत्ति करके दिखाएंगे और न्यून न्यूनवृत्ति का ये लक्षण दिखाते हैं न्यून न्यूनवृत्ति का ये तो लक्षण से हम घटा लेते हैं उसका हमारा बुद्धि में बैठाने के लिए ये कहीं अधिक स्थान पर रहता है ये उतना स्थान पर नहीं रहता है तो किंतु कहीं ये अलग अन्य भी थोड़ा रह जाता है नहीं तो अगर वो अधिक स्थान पर रहता ये कम स्थान पर रहेगा तब तो फिर व्यापी ही हो जाएगा फिर न्यूनवृत्ति कहने का क्या अवश्य क्यों पड़ा कहते हैं अन्यत्र कहीं थोड़ा रह जाता है जिसके चलते व्याप्य नहीं हो पा रहा है इसलिए न्यूनवृत्ति शब्द व्यवहार करेंगे अच्छा तो अभी स्थिति स्थापक रूप अन्यतरत्वम इसको लेंगे अभी स्थिति स्थापक रूप अन्यतरत्वम ये कहां कहाँ रहेगा रूप में तो अभी हम दिखाएंगे कि संस्कारत्व का न्यून वृत्ति ये होना चाहिए स्थिति स्थापक रूप अन्यतरत्व अभी स्थिति स्थापक लीजिए, तो वहां स्थिति स्थापक रूप अन्यतरत्व रहेगा रहेगा और वहां संस्कारत्व रहा तो स्थिति स्थापकों को लेकर के स्थिति स्थापक रूप अन्यतरत्व और संस्कारत्व ये दोनों रहा तो इससे हमको क्या घट गया संस्कारत्व अच्छा इसमें न्यूनावृत्ति का प्रथम अंश घट गया स्व समानिकरण सती अभी जो स्थितिस्थापक रूप अन्यतरोम हुआ उसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि ये न्यूनवृत्ति का लक्षण घट रहा है जब स्थिति स्थापक वेग और लेते थे तब आपको न्यूनवृत्तित्व का आवश्यकता नहीं है वो तो व्याप्य है जब स्थिति स्थापक रूप और अन्यतरत्व ले लेते हैं वहां पर न्यूनवृत्तित्व कहते हैं न्यूनवृत्ति के लिए हम सामान्य समझ गए कि थोड़ा कम स्थान पर रहना किंतु उसका एक लक्षण देते हैं ये लक्षण अभी ये घटना चाहिए तो संस्कारत्व का न्यूनवृत्ति होना चाहिए कौन होना चाहिए रूप अन्यतरत्व स्थिति तो स्थापक रूप स्थिति स्थापक वेग होने चाहिए तो व्याप्य हो जाएगा स्थिति स्थापक रूप अन्यतरत्व ये संस्कारत्व का न्यून होना चाहिए तो ये न्यूनवृत्ति तो न्यूनवृत्ति होने के लिए पहले संस्कारत्व के साथ समानाधिकरण होना चाहिए अभी हम स्थिति स्थापक में में दिखाएंगे कि स्थिति स्थापक रूप अन्यों स्थिति स्थापक में रहेगा संस्कारत्व रहा अभी स्थिति स्थापक रूप अन्य तरत्व में क्या आ जाएगा नहीं। किसका तो संस्कारत्व का समानाधिकरण नहीं आ गया तो स्व समानधिकरण सती स्वानधिकरण तुम किस में आया इक्ष्टापर, आ गया अभी दूसरा स्थिति स्थापक रूप अन्य तरह में स्वसमाधिकरण आया आया आगे भावना में देखेंगे भावना में संस्कारत्व रहता है जी। जी। और स्थिति स्थापक रूप अन्यतर इसका भेद रहेगा जो भावना है वो स्थिति स्थापक है क्या नहीं। तो स्थिति स्थापक का भेद रहेगा जो भावना है वो रूप है थे थे? नहीं।, नहीं है थे? नहीं है? रूप का भी भेद रहेगा तो स्थिति स्थापक रूप अन्य तरह इसका भेद रह जाएगा अभी भावना में थे थे। और वहाँ संस्कार तो रहा तो स्व समानाधिकरण भेद कौन सा भेद हुआ अन्य तरह का भे अन तो का भेद भी रह जाएगा किन्तु तो अन्य तरह का भेद ले रहे तरह का क्या नहीं था स्थिति स्थापक भावना नहीं है रूप भावना नहीं है अन्य तरह का भेद करें, तभी तो भावना में दो पदार्थ आए, क्या, क्या क्या आया संस्कारत्व आया संस्कारत्व को स्व पद से ले रहे हैं तो स्वमानधिकरण भेद कौन हुआ स्वानधिकरण भेद कौन भेद हुआ ये भेद स्थिति स्थापक रूप अन्यतर भेद ये हो गया स्व समानधिकरण भेद तो स्वानधिकरण भेद प्रतियोगी कौन होगा अन्यतर तो स्थिति स्थापक रूप अन्यतर ये भेद का प्रतियोगी हो गया कौन सा भेद का कौन सा भेद है? सो समा शो शो भेदा भेदा का ये समान स्व समानाधिकरण भेद स्व समानाधिकरण भेद का प्रतियोगी हुआ तो अभी इसको हम कहेंगे स्व समानाधिकरण भेद प्रतियोगी किसको कहेंगे किसको अन्य तरह को कहेंगे क्या कहेंगे प्रतियोगी कहेंगे अभी उसमें प्रतियोगिता आएगा किसमें अन्य में क्या आएगा प्रतियोगिता क्या आएगा बोले बोले प्रतियोगिता किस में आया में आएगा अभी ये प्रतियोगिता का अवच्छेद स्थिति स्थापक रूप अन्यतरो में रहा प्रतियोगिता वो प्रतियोगिता का अवच्छेदक कौन होगा स्थिति स्थापक रूप अन्यतरत्व हो जाएगा स्थिति स्थापक रूप अन्यतर ये क्या हुआ अभी अवच्छेद अवच्छेद कौ अवच्छेद अवच्छेद कौ हुआ न वो प्रतियोगिता का अवच्छेद हुआ क्या हुआ बोलिए हाँ, बोलिए कौन हुआ कौन स्थिति स्थिति स्थापक रूप ये हो गया स्वसमा अधिकरण भेद प्रतियोगिता अवच्छेदक कौन हुआ वो क्या हुआ अवच्छेद अभी स्थिति स्थापक रूप अन्य तरत्व ये हो गया स्व सामनाधिकरण भेद प्रतियोगिता अवच्छेद अभी ये स्थिति स्थापक रूप अन्य तरत्व में क्या धर्म आएगा भेद प्रतियोगिता आएगा? तो स्थिति स्थापक रूप अन्य तरत्व में स्व सनाधिकरण भेद प्रतियोगिता अवच्छेदत्व पहले स्थिति स्थापक रूप अन्य तरत्व तो में क्या आया था पहले स्व समानाधिकरण तुम, तुम यह आया था पहले आया था स्व समानाधिकरण तम अभी क्या आया दो ये दोनों चीजें आया तो आने से अभी कहते हैं कि ये न्यूनवृत्ति हुआ मतलब न्यूनवृत्ति का ये जो लक्षण स्थिति स्थापक रूप अन्य में घट गया ये हम लोग दिखाए तो अभी हमारा लक्षण है कि संस्कारत्व न्यून वृत्ति धर्मवान होना चाहिए तो संस्कारत्व न्यून वृत्ति धर्म ये स्थिति स्थापक रूप अन्य हो गया स्थिति स्थापक रूप अन्यतरत्व इसमें न्यूनवृत्ति ये आ गया न्यून वृत्ति का जो लक्षण आ गया तो स्थिति स्थापक रूप अन्यतरत्व ये अभी संस्कारत्व का न्यून वृत्ति धर्म हो गया हो गया तो संस्कारत्व वृत्ति धर्म हो गया स्थिति स्थापक रूप अन्यतरत्व अभी संस्कारत्व न्यूनवृत्ति धर्मवान कौन कौन होगा रूप स्थिति स्थापक रूप अभी रूप चले ना न्यूनवृत्ति वेग जब आएगा वो हो जाएगा न्यूनवृत्ति कहने का जरुरत नहीं अभी स्थिति स्थापक रूप अन्यतरत्वम ये हो गया संस्कारत्व न्यूनवृत्ति धर्म और हमारा लक्षण है संस्कारत्व न्यूनवृत्ति धर्मवान ये होना चाहिए तो संस्कारत्व न्यूनवृत्ति धर्मवान अभी स्थिति स्थापक रूप अन्यतरत्ववान। स्थिति स्थापक रूप अन्यतरत्व तरत्व वाला कौन होगा अन्यतर कौन है फिर स्थिति स्थापक और रूप ये दोनों हो गए तो होने से अभी लक्षण आपका स्थिति स्थापक रूप अन्यत्व वाला संस्कारत्व न्यून वृत्ति धर्मवान ये दो हो गए और लक्षण का दूसरा अंश था पृथ्वी मात्र समवेत ये भी स्थिति स्थापक और रूप रूप कहने से पृथ्वी रूप लेंगे तो ये अंश भी स्थिति स्थापक रूप दोनों में जाएगा तो ये जो स्थिति स्थापक का दो लक्षण कर रहे हैं मैं दो अंश है लक्षण में पहले अंश हो गया स्थिति पृथ्वी मात्र समवे ये भी स्थिति स्थापक रूप दोनों में जा रहे हैं, और दूसरा जो अंश हो गया संस्कारत्व न्यूनोवृत्ति धर्म वाला ये भी दोनों में जा रहे हैं, संस्कारत्व न्यूनोवृत्ति धर्म कौन है धर्म कौन है अन्यतरत्व स्थिति स्थापक रूप अन्यतर तुम ये धर्म है तो ये धर्म वाला कौन होगा तो तो तो हो गया। इसे, इसे इसे इसे। तो स्थिति स्थापक रूप इसका अर्थ है कि स्थिति स्थापक अथवा रूप ये दोनों हो जाएंगे तो स्थिति स्थापक रूप ये दोनों में स्थितिस्थापक लक्षण का प्रथम अंश भी आया दूसरा अंश भी आ गया अर्थात ये स्थिति स्थापक लक्षण ये दोनों में गया तो गया तो स्थिति स्थापक तो लक्ष्य है किन्तु रूप में भी गया अति व्याप्ति हुआ तो क्या करना है पहले संस्कारत्व न्यूनोवृत्ति धर्म ये दिखाएं। इसमें न्यूनोवृत्ति आना चाहिए जो आप संस्कारत्व न्यूनवृत्ति धर्म कह रहे हैं जिसको स्थिति स्थापक रूप और को उसमें आप संस्कारत्व का न्यूनोवृत्ति पहले दिखाना पड़ेगा नहीं तो न्यूनोवृत्ति कैसा होगा और न्यूनोवृत्ति का लक्षण आप कहेंगे देखिए इसमें घट जाता है तो इसलिए संस्कारत्व न्यूनोवृत्ति धर्मवान ये दोनों हो गए और वो दोनों पृथ्वी मात्र समवेत भी होना चाहिए कह हो गए तो अभी स्थिति स्थापक का लक्षण ये दोनों में चला गया जाने से रूपों में अतिव्याप्ति हो गया यहाँ पहले तो आप घटा देंगे कि स्थिति स्थापक वेग अन्य तो मादाय वेग वारणाय जाती थी। ये पहले लक्षण घटा देंगे घटाने के बाद कहेंगे यहाँ तो हम व्याप्य करके संस्कार व्याप्य तो घट गया यहाँ व्याप्य घट जाएगा उसमें जो मुख्य लक्षण है वो घट जाएगा किंतु पंक्ति यहाँ स्थितिस्थापक रूप अन्यतरोत्वम इसलिए कहेंगे अत्र व्याप्यत्म नाम न्यूनवृत्तित्व पहले उसको घटाने से संस्कार थोड़ा हो जाएगा लक्षण घटना है आगे फिर उसका न्यूनवृत्तित्व तो दिखाएंगे दिखा करके न्यूनवृत्ति लक्षण वो धर्म में घटा देंगे स्थितिस्थापक रूप अन्यतरत्व में न्यूनवृत्ति लक्षण घटा देंगे तो संस्कारत्व तो न्यूनवृत्ति धर्म ये हो जाएगा स्थिति स्थापक रूप और अन्यतरत्व तदवान ये दोनों हो जाएंगे अच्छा जाति पद देने से आप अभी स्थिति स्थापक रूप और अन्यतरत्व नामक धर्म को नहीं ले पाएंगे आपको जाति को लेना पड़ेगा ये अन्यतरत्व को नहीं ले पाएंगे कोई जाति लीजिए तो अन्य कोई जाति लेकर के देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये घट नहीं रहा है केवल स्थिति स्थापक हो तो वही जाति तो ही घटेगा तो इस से धर्म करने के लिए जाति तो धर्म तो वारण करने के लिए हमको हानि क्या हो गया वो धर्म लेने से रूपों में, रूप में अतिव्याप्ति हो गया इसलिए कहते हैं उसको वारण करने के लिए उसका वारण करने के लिए हम धर्म को वारण कर रहे हैं धर्म को हम परोक्ष से वारण मतलब धर्म को साक्षात वारण कर रहे हैं किंतु ये धर्म को लेने से हमारा हानि हुआ था रूपों में अतिव्याप्त हुआ इसलिए कहते हैं कि रूपे वारण आया वास्तविक तो धर्म वारण आया संस्कार का लक्षण में हाँ जातिमान संस्कार हाँ क्या है देखिए पृथ्वी समवेत अगर आप कहेंगे तो फिर संस्कारत्व का जो व्याप्य होगा जाति वो कभी पृथ्वी समवेत तो नहीं होगा इसलिए जाति मान जो होगा क्योंकि जाति हो जाएगा स्थिति स्थापकत्व स्थिति स्थापकत्व ये कभी पृथ्वी में नहीं रहेगा क्योंकि स्थिति स्थापकत्व ये गुणों में रहेगा पृथ्वी एक द्रव्य है कभी भी स्थिति स्थापकत्व वहां संस्कारत्व मान कहने से जाति से हम संस्कारत्व जाति को ले रहे थे यहां भी मान कौन सा जाति को ले आ जाएगा स्थिति स्थापकत्व जाति स्थिति स्थापकत्व जाति कभी पृथ्वी में रहेगा स्थिति स्थापकत्व कहाँ रहेगा रहे तो पृथ्वी में रहेगा क्या नहीं रहेगा तो अगर आप पृथ्वी समवेत को अगर आप जाति का विशेषण घटा देंगे तो जाति कभी पृथ्वी समवे है ही नहीं अभी लक्षण नहीं घटेगा नहीं ये जाति से आपको स्थिति स्थापक तो जाति लेना पड़ेगा ये स्थिति स्थापकत्व तो जाति पृथ्वी समवे होगा क्या नहीं होगा तो लक्षण घटेगा नहीं ना किंतु जो स्थिति स्थापकत्व तो जाति मान होगा वो पृथ्वी समवे होगा स्थिति स्थापक हो तो जातिमान हो गया स्थिति स्थापक वो पृथ्वी समवेत होगा इसलिए जाति मान के साथ समवेतों को घटाना पड़ेगा जाति के साथ नहीं क्योंकि जाति पृथ्वी समवेत है ही नहीं इसलिए दोनों में अलग है आपको देखना पड़ेगा कि ये लक्षण का अंश किसके साथ घट रहा है जाति का विशेषण सर्वत्र हो जाएंगे ऐसे नहीं कहीं जाति का विशेषण होगा कहीं जाति मान का विशेषण होगा यहाँ पृथ्वी मात्र समवेत ये किसका विशेषण है जाति का है ना जातिमान का है जातिमान का विशेषणा और जाति और जातिमान रूप और रूपत्व तो ये दोनों में अंतर है तो जैसे हम कहेंगे कि घट समवेत जातिमान जाति मत्वम ऐसा कुछ संरक्षित है तो घट समवेत जाति मत्वम कहने से तो अभी ये जो जाति से हमको रूपत्व जाति लेना है तो किस विचार में जाति से रूपत्व जाति लेना है तभी तो घट समवेत जाति ऐसा हमारा लक्षण है और जाति से रूपत्व जाति लेते हैं तो घटो समवेत यह रूपत्व का विशेषण बन जाएगा रूपत्व कभी घटो समवेत व्यक्त होगा किन्तु रूपमान जो है रूप जो है वो घटो समवेयत होगा रूपवान रूपत् रूपत्वान जाति से हम रूपत्व लेते हैं तो है। है। रूपत्ववान जो है वो घटसंवेत सम होगा कौन है आप बोले? वो घटसंवेत होगा होगा किंतु रूपत्व ये घटसंवेत हो जाएगा नहीं होगा तो जाति का विशेषण हम करेंगे जो अलग पद है अथवा जाति मान का विशेषण करेंगे वो देख करके किससे संभव होता है अगर रूपत्व हमारा जाति है और दूसरा पद है घट समवेत ये रूपत्व घट सम कभी होगा नहीं किन्तु रूपत्वान ले लेंगे हमारा लक्षण में आगे वो पद है अगर रूपत्वान हमारा लक्षण में नहीं है हम नहीं ले पाएंगे रूपत्वान अगर हमारा लक्षण में है तब रूपत्वान घट के साथ घट पाएगा इसी प्रकार की यहाँ हमारा लक्षण में संस्कारत्व व्याप्य जाति मान स्थिति स्थापक ऐसा है मतव कहने से स्थिति स्थापक तो कह दिए अब दोनों तो हटा दीजिए हटाने से आपका लक्षण हो जाएगा संस्कारत्व व्याप्य जाति मान स्थिति स्थापक ऐसा होगा तो संस्कारत्व व्याप्य जाति मान कहेंगे कि हम जाति को यहाँ विशेष्य मान लेंगे और उसका विशेषण लगाएंगे प्रथम विशेषण हो गया संस्कारत्व व्याप्य ये जाति का विशेषण हो सकता है जो स्थिति स्थापक जाति है वो संस्कारत्व व्याप्य है व्याप्य है तो जाति का विशेषण संस्कारत्व व्याप्य ये हो सकता है हो सकता है किंतु जाति का विशेषण पृथ्वी समवेत तो हो जाएगा क्या जाति जो स्थिति स्थापकत्व तो ये पृथ्वी समवेत तो हो जाएगा जाति हमारा स्थिति स्थापकत्व ये पृथ्वी समवेत तो होगा नहीं होगा किंतु जो जाति मान लेंगे वो पृथ्वी समवेत तो होगा तो इसलिए घटना पड़ेगा वहां जाति का विशेषण दो हो गए यहाँ किंतु जाति का विशेषण दो नहीं हो पाएगा यहाँ जाति का विशेषण एक संस्कार तो दूसरा तो जाति मान का विशेषण एक विशेष का सर्वत्र दो विशेषण हो जाएंगे कोई ऐसे नियम नहीं है ना एक तो विशेष्य के लिए विशेषण हुआ दूसरा ये विशेष्य विशेषण मिलकर के विशिष्ट हो गए ये विशिष्ट के लिए वो विशेषण हुआ ये अंतर थोड़ा है ना तो यहां इसे अर्थात जो पृथ्वी मात्र समवेत है वो जाति रूप विशेष्य के लिए विशेषण नहीं है वो विशिष्ट के लिए विशेषण है क्यों कहते जिसके साथ घटेगा उसी के साथ लेना पड़ेगा जैसे घटो समवेत कहने से रूपत्व के साथ नहीं हो पाएगा रूपत्वान तो विशिष्ट हो गया तो उसके आगे। <laughs> तो से विशेषण होगा कोई प्रश्न है समास आप छोड़ दीजिए समास तो निश्चित रूप से एक पद से दो पद हो जाएगा तो समाज तो आएगा ही आएगा नहीं तो कैसे होगा ना ना इसके लिए समास का कोई कार्य नहीं ये तो जिसके साथ तो संभव है जहाँ संभव है वहीं उसका विशेषण देंगे ना तो ये विशेषण कहाँ देंगे जहाँ संभव संभव अभ्याम सियाद अर्थवद विशेषण संभव है तो विशेषण दिया जाएगा तो जाति का ये विशेषण संभव ही नहीं है पृथ्वी समय तो है ही नहीं हो अच्छा आगे अभी गुणों का विचार ये पूरा हो गया तो है, क्योंकि संस्कार ये अंतिम गुण था अभी इसका पूरा हो गया इसलिए गुणों का लक्षण कहते हैं द्रव्य कर्म भिन्न सति सामान्यवान गुणा गुण क्या है द्रव्य कर्म भिन्न सति जो द्रव्य और कर्म से भिन्न होगा उसको गुणों कह देंगे इस प्रकार के और पूछेंगे ये कर्म क्या है द्रव्य गुण सति जाति जातिवान होगा तो यहाँ द्रव्य कर्म समे सति भिन्न सति सामान्यवान सामान्यता जाति जाति तीन में रहेगा किसमें किसमें कर्म में तो द्रव्य और कर्म को भिन्न कर दीजिए तो जो बच जाएगा वो गुण हो जाएगा क्यों इस प्रकार कहते हैं क्योंकि द्रव्य का एक अलग लक्षण है समवायि कारण तुम द्रव्य तुम ये हो जाएगा और कर्म का भी एक विशेष अलग लक्षण हो सकता है जो कि संयोग असमवाय कारणम ये कर्म होगा तो वो दोनों ये गुणों को आधार नहीं करके भी वो दोनों लक्षण बन सकते हैं तो जो हो जाएगा वो दोनों को भिन्न कर दीजिए दीज कह दीजिए तो इसलिए वो लोग कहते हैं द्रव्य कर्मणोर अतिव्याप्ति वारणाय दलम विशेष्य क्या है विशेषण दलम विशेषण दलम द्रव्य कर्मणोर और अति व्याप्ति वाराणाय विशेषण दलम द्रव्य कर्म भिन्न तो नहीं कहेंगे तो सामान्य वन द्रव्य कर्म भी होंगे उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगा और द्रव्य कर्म भिन्न ये सामान्य विशेष समवाय इत्यादि वो भी सब द्रव्य कर्म भिन्न है तो उसको वारण करने के लिए विशेष दलम सामान्य वाहन ये कहना पड़ेगा तो इसके साथ ये गुण का विचार ये पूरा हुआ आगे द्रव्य गुण आगे क्या है कर्म, कर्म। आगे कर्म के लिए लक्षण कहते हैं विशेषण है? ना वो विशेषण का लक्षण नहीं है संभव व्यभिचाराभ्याम स्याद अर्थवत विशेषणम् विशेषण तभी अर्थवत होगा सार्थक होगा अगर संभव है और व्यभिचार है संभव व्यभिचाराभ्याम स्याद अर्थवत विशेषणम् स्याद अर्थवत विशेषणम् संभव अभ्याम विभिचाराभ्या विशेषणम् संभव हो और विभिचार हो तभी विशेषण दिया जाता है और नशीतेन नोष्ण नशीतेना, शीतेना, शी शी न शीतेना, चो न चोष्णेना, न च उष्णेना, न चोष्णेना, बन्हीर, बन्हीही क्वापी, विशिष्यते, विशिष्यते, विशिष्यते आ, भी हो जाएगा परमणी हो जाएगा बन्ही का विशेषण दे, दे देंगे संभव है नहीं असंभव है और बन्ही का विशेषण दे, दे देंगे उष्ण ये नहीं देना है क्यों उष्णता बन्ही का कोई व्यविचार होता है क्या नहीं।, नहीं होता तो हो जहां होगा और संभव है वही दिया जाएगा जैसे नीलम उत्पलम यह उत्पलम है नीलम यह संभव है और व्यविचार भी है हो सकता है रक्त श्वेत इत्यादि हो जाएगा संभव व्यविचार जहाँ है वो विशेषण दिया जाएगा अगे चलनात्मक कर्म ऊर्धोदेश संयोग हेतु रुत्ेपणम अधोदेश संयोग हेतु अपक्षेपणम शरीर सन्नीकृष्ट संयोग हेतुराकुंचन शरीर विप्रकृष संयोग अन्य गमनम चलनात्मक कर्म चलनात्मक कैसा समझ कहेंगे आत्मा स्वरूपम यश चलो उसका स्वरूप उर्ध संयोग हेतुपणम उत्षेपणम ये एक प्रकार की कर्म का विभाग हो गया उर्धदेश का संयोग का हेतु पिंड अभी जहाँ है उसे ऊर्ध्देश का संयोग कराना है तो उत्क्षेपण। ये हेतु होता है संयोग का हेतु कर्म संयोग का हेतु होता है तो उत्पण नामक कर्म के द्वारा पिंड का उर्धदेश के साथ संयोग और अधो देश संयोग हेतु तो ये हो जाएगा अपक्षीयपणम अधो देश संयोग हेतु समास कैसे कहेंगे एक से द्वितीय पद जाने के लिए पहले समास कहना पड़ेगा ये अधो देश में कोई समास है कर्मधरा एक से दो पद होगा तो समास कहना पड़ेगा ना हाँ कर्मधरा आगे अधयोग अधयोग आगे अभी अधोदेश संयोग अधयोग ये किस सूत्र से समाज कर देंगे और कहेंगे तो तृतीय तत्कृतार्थ न गुण वचन ये तत्कृत अर्थ हो रहा है अधिन अधे न संयोग तो ये अधोदेश अगर ये कर्ण वहां हो तो संकुल या खंड तो यहाँ अधोदेश न संयोग अधोदेश यहाँ करण स्थानीय हो ये नहीं है इसलिए नहीं होगा आगे अधोदेश से संयोग कहीं हो जाएगा आगे अधोदेश संयोग हो गया आगे संयोग हेतु अधोदेश आगे शरीर सन्नीकृष्ट संयोग हेतुर आकुंचनम शरीर सन्नीकृष्ट तो ये शरीर से तयोग तेतु यहाँ भी ष्ठी हो जाएगी नहीं तो शरीरण सह सनिकृष्ट जहां करेंगे वहां सह योगे करके अब शरीर सह इति ना न तो सशरीर होगा उसे बहुब्री होगा तो वो समास का घटक नहीं बनेगा ठीक है वो सशरीर शरीरण सह कहने से सशरीर बना जाएगा वो तो बहुबरी कर देगा शरी होगा। शरी शरीर से प्रकृष्ट संयोग हेतु प्रसारणम शरीर विप्रकृष्ट दूर अन्य सर्वम गमनम कहते अन्य सर्वम गमनम कर दिए ये चार को भी गमन में डालने से क्या हानि था कहते के केवल बस प्रपंच कर दिए केवल थोड़ा विचार के लिए अच्छा टीका में चलो निति संयोग भिन्न ती संयोग असमवाय कारण कर्म संयोग का असमवाय कारण कर्म होगा तो कर्म होने से संयोग होगा कर्म होने से संयोग कहते हैं जैसे पिंड को ऊर्ध के लिए उत्षेपण कर दिए कर्म हुआ कर्म होने से संयोग हुआ तो कर्म यहां संयोग का असमवाय कारण हुआ असमवाय कारण हुआ कौन हुआ कर्म किसका असमी हुआ संयोग का अभी कर्म और संयोग को एक ही में रहना पड़ेगा क्योंकि असमय कारण का लक्षण क्या है सह अर्थे समवेतम सत् कारण तो कार्य सह एक अर्थे समवेतम होगा यहाँ कार्य क्या है संयोग संयोग होगा कार्य कार्य सह अभी क्योंकि कर्म हो गया कारणम तो कार्य सह एक अर्थे कर्म तो वो एकस्मिन अर्थे कौन अर्थ होगा जहां संयोग हो रहा है पिंड इत्यादि जहां संयोग हो रहा है जिसमें कर्म हो रहा है जिसमें संयोग हो रहा है वही हो जाएगा अधिकरण तो पिंड लीजिए हाथ लीजिए कहीं भी लीजिए तो कार्यण सह एकस्मिन अर्थे समवेतम सत्य कारणम कौन कारणम कर्म असमवा कारण हो जाएगा कार्य हो गया संयोग और असमवाही वे कारण हो गया कर्म तभी कर्म का लक्षण हो गया जैसे विहंग और वृक्ष तो विहंग में कर्म हुआ कर्म होने से विहंग जाकर के वृक्ष के साथ संयोग हो गया तभी कर्म रूप कर्म, कर्म भी विहंग में रहा और संयोग भी विहंग में रहा तो रहने से अभी ये कर्म और संयोग का असमवाही कारण बन गया तो लक्षण इतना ही ठीक है संयोग असमय कारण कर्म तो अभी कहते हैं कि अभी ये ऐसे संयोग हुआ में कर्म हुआ उत्पीठिका के साथ संयोग हो गया तो अभी जो हस्त में कर्म रहा ये यह में होने वाला संयोग के प्रति असमय कारण हो गया हो गया अभी हस्त संयोग होने के लिए तो में होने वाला कर्म असमय कारण हो गया किंतु अभी हस्त उत्पीठिका संयोग जन्य काय तो उत्पीठी का संयोग हुआ ऐसा नया एक लोग मानते हैं तो भी जो काय उत्पीठी का संयोग हुआ इसमें तो काय ये उसका कर्म नहीं हुआ हस्त का कर्म हुआ काय का कर्म नहीं हुआ तो इसलिए अभी काय उत्पीठी का संयोग का, का असमवाय कारण कौन होगा कहेंगे यहां तो हस्त उत्पीठी का संयोग हस्त उत्पीठी का संयोग ही कायो उत्पीठी का संयोग के लिए ये कारण बनेगा अभी हस्त उत्पीठी का संयोग हो रहा है और उसके लिए आगे कायो उत्पीठी का संयोग हो रहा है कायो उत्पीठी का संयोग जो हुआ इसमें उत्पीठी में चलन है ना कायो में चलन है हस्त उत्पीठी का संयोग हो गया है अभी कायो उत्पीठी का संयोग हुआ इसके लिए कोई अभी कर्म नहीं है तो अभी कर्म असमवाई कारण होगा संयोगों का ऐसे अगर कह देंगे यहाँ उत्पत्ति का संयोग तो हुआ किंतु यहाँ कर्म तो असमवा कारण नहीं है तो इसलिए कर्म का लक्षण अब करेंगे कि जो संयोग का असमवा कारण होगा वो कर्म है अभी कार्य और उत्पत्ति का संयोग तो हुआ किंतु इसका असमवाय कारण तो कर्म नहीं है इसलिए संयोग और असमवाय कारण कर्म कहेंगे तो ये लक्षण ये नहीं हुआ क्योंकि संयोग असमवा कारण यहाँ दूसरा संयोग है अस्त उत्पीटिक का संयोग ये काय उत्पीटिका संयोग के लिए असमवा कारण हो जाता है तो अगर आप लक्षण करेंगे कि संयोग का जो असमवा कारण होगा वो कर्म होगा और चला गया संयोग में क्योंकि संयोग जन्य संयोग हुआ संयोग जो संयोग कहते हैं संयोग पहले हो गया उसके लिए कारण हो गया कर्म हो गया संयोग संयोग कारण हो गया इसको कहते हैं संयोग जो संयोग जो संयोग जो संयोग होता है वहां कर्म असमय कारण नहीं रहा जो कर्म जो संयोग हुआ वहां कर्म असमय कारण बन गया किंतु जो संयोग जो संयोग हुआ वहां कर्म असमय कारण नहीं बना तो hmm. आप कहते हैं कि कर्म वो है जो संयोग का असमय कारण है किंतु संयोग का असमय कारण यहाँ संयोग हुआ तो लक्षण अतिव्याप्ति हुआ कहा हुआ संयोग में हुआ इसलिए आप कह देंगे संयोग भिन्नते संयोग के लिए ये कर्म जो संयोग नहीं है संयोग जो संयोग और कर्म जो संयोग भी दो प्रकार की कहा गया था एक अन्य तरह कर्म और एक उभय कर्म जो जब वृक्ष विहंगम संयोग होगा वो विहंगम में केवल कर्म है और जब मै सायो हो संयोग युद्ध युद्धकालीन तब वहाँ उभय कर्म जो दोनों में कर्म होता है अच्छा आगे हैं। क्या वो तो संयोग जहाँ विचार हुआ था वो खाली मतलब पुनः आपका स्मृति हो जाए इसलिए कह दिया संयोग कुल मिलाकर के तीन प्रकार अन्य संयोग अन्यतरह कर्म ज अन्य संयोग उभयत कर्म संयोग और संयोग ज संयोग तीन प्रकार के होगा अच्छा अभी संयोग भिन्नते क्यों दिए कहते हैं हस्त पुस्तक संयोग वारणा सत्यन्तम हस्त पुस्तक संयोग संयोग यह में थोड़ा कम है ना पूरा है हस्त पुस्तक संयोग वारणा यो सत्यंतम जो संयोग भिन्नत्व दिए क्यों दिए कहते हैं हस्तपुस्तक संयोग हस्तपुस्तक संयोग जो है वो संयोग का असमय कारण है हस्त संयोग ये संयोग का असमवायी कारण है हस्तपुस्तक संयोग होने से और कोई संयोग होता है तो हस्तपुस्तक पुस्तक संयोग कायपुस्तक पुस्तक संयोग का असमवा कारण हो गया तो आप कर्म का लक्षण कर रहे थे जो संयोग का असमवा कारण होगा वो कर्म होगा किंतु अभी हस्तपुस्तक पुस्तक संयोग ये भी संयोग का असमवाही कारण है उसमें लक्षण है इसलिए कहते हैं हस्तपुस्तक पुस्तक संयोग वाराणाय ये कौन सा संयोगों का असमिक हो रहा है काय संयोग का असमिकण और ठीक है अभी संयोग भिन्न कर्म इतना कह देंगे कहाँ जाएगा लक्षण भिन्नम कर्म भिन्न भी जाएगा घटादि घटादि वारणा विशेष दलम इति आगे ऊर्ध्व देश संयोग हेतु उत्क्षेपणम अपक्षेपण वारणा उर्ध्व खाली कहेंगे देश संयोग हेतु देश संयोग हेतु अपक्षेपण भी है उसमें जाएगा और उर्ध्व ऊर्धदेश संयोग हेतु तो काल होगा होगा क्योंकि काल हो तो ये जनयानाम जनक तो इसको कहते हैं कालादिवाराय साधारण इत्यपि बोध्यम बोध्य में क्या प्रत्यय हुआ इसका क्या अर्थ है जानना चाहिए चाहिए अर्थ में क्या प्रत्यय आएंगे आ, में एक से असाधारण हेतु हाँ। असा ये लक्षण हो जाएगा अब उत्क्षेपणम का इसी प्रकार के अधो देश उत्षेपण वारणा अधो देश तो खाली संयोग हेतु देश संयोग हेतु यहाँ अधो देश दे दिया खाली अधो इतना कहने से भी ठीक था देश संयोग हेतु इतना कहेंगे तो उत्षेपण में भी जाएगा यहाँ भी काला अधिवार असाधारण इतिय लक्षण में जोड़ना पड़ेगा अर्थात तो अधो देश अधो देश संयोग असाधारण हे, हेतु ये अपक्षेपणम इस प्रकार आगे शरीर सन्निकृष्ट संयोग हेतु तो आकुंचनम तो प्रसारणाधिवार शरीर सन्निकृष्ट तो खाली संयोग हेतु कहेंगे ये प्रसारण भी होगा कालादिवारण है असाधारण ये भी यहाँ कहना पड़ेगा सर्वत्र असाधारण पद देना पड़ेगा असाधारण हेतु का विशेषण होगा अर्थात शरीर सन्निकृष्ट संयोग असाधारण हेतु ऊर्द्व देश संयोग असाधारण हेतु हेतु का विशेषण असाधारण होगा आगे प्रसारणाधिवार शरीर सन्निकृष्ट इति कालादिवार है असाधारण ये देना पड़ेगा अगर शरीर विप्रकृष्ट संयोग हेतु शरीर अच्छा शरीर गणेश उत्पणादि वारण विप्रकृष्ट कालादिवार असाधारण आवश्यक सर्वत्र असाधारण पद देना पड़ेगा स्नेह क्रुष विशेष नहीं है ठीक है आज यहाँ तक कल तो अष्टमी है कर शंकरचार्य